या प्रेस्त मनुष्यमेत प्रेय मनुष्य स्त संपरीद्क्तिधीर सं विनधीरा श्रेय ही धीरो वियसो वृणीते श्रेय धीरो वियसो वृणीते प्रेय मंदो योगे मृणीते श्रेय मंदो योगीते ये कठोपनिषद का प्रथम अध्याय का द्वितीय का दूसरा श्लोक है श्रेय और प्रेय परस्पर मिले हुए से होकर मनुष्य के पास आते हैं उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली भांति विचार कर अलग अलग करता है विवेकी पुरुष प्रिय के सामने श्रेय का ही वर्णन करता है। श्रेय का ही वर्णन करता है किंतु मूढ़ योग के निमित्त प्रेय का वर्णन करता है शुभ अशुभ श्रेय प्रेय व्यवहार और परमार्थ उत्थान और जकड़ान के साधन जीवन में सबके पास आते हैं लेकिन बुद्धिमान जो है वह आत्म उत्थान के साधनों को स्वीकार कर लेता है श्रेय को स्वीकार कर लेता है प्रेय की परवाह नहीं करता लेकिन जो मूढ़ पुरुष है वो प्रे में फंस जाते श्रेय को स्वीकार नहीं करते हैं जो धीर पुरुष हैं वे श्रेय को पकड़ते हैं और जो मूढ़ पुरुष हैं अधीर पुरुष हैं वो प्रे को पकड़ते हैं धीर पुरुष तप को त्याग तप त्याग संयम सादगी सहन शक्ति आदि को स्वीकार करता है क्यों कि उसका लक्ष्य श्रेय है उसका लक्ष्य मोक्ष है उसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है जन्म मरण से छुटकारा है और जो अल्पमति के हैं वो तुच्छ इंद्र के भोग क्षणिक बिजली के नाई चमकने वाले भोगों को लक्ष्य करता है और मोक्ष के लक्ष्य का कोई आदर नहीं करता जैसे छोटा बच्चा है ना तो लॉलीपॉप चॉकलेट शकरपाला को पकड़ लेता है क्योंकि वो तुरंत स्वाद देते हैं और गिन्नी को हीरे को मोती को छोड़ देगा क्योंकि उसमें तुरंत स्वाद नहीं है फिर भी जो बुद्धिमान है लड़का वो दसों चॉकलेटों को छोड़ सकता है पचासों लॉलीपॉप को छोड़ सकता है अगर एक गिन्नी भी मिल जाए गिन्नी का उस समय तो स्वाद नहीं आता लेकिन वो बहुमूल्य चीज है ऐसी प्रेय की चीजें जो है ना तुरंत इंद्रियों को बहकाने वाला सुख देती हैं और श्रेय मार्ग जो है वो तुरंत नहीं देता है सुख वो कीमती चीज है वो जीव को बहकाता नहीं है जीव को शिवत्व में ले जाता है इसलिए कठवल्ली कहती है कठोपनिषद कि श्रेयस और प्रेयस ये दोनों जीव के पास आते रहते हैं लेकिन जो अधीर पुरुष हैं वो इन क्षणिक सुखों में प्रेयस में फंस जाता है बह जाता है और जो धीर पुरुष हैं संयम ये सब जुटाएगा करेगा और ये कर्तापन भी नहीं लाएगा क्योंकि उसमें लक्ष्य है ऊंचा उसका इसीलिए जिसका श्रेयस लक्ष्य है उसको त्याग तप संयम सदाचार ये सब सदगुण अपने में ला, लाने पर भी सदगुण सद्दुन, सद्गुण होने का अहम नहीं होता क्योंकि उसे उसका लक्ष्य ईश्वर है उसका लक्ष्य श्रेय है श्रेय जिसका लक्ष्य है उसको हजारों विघ्न बाधाएं आ जाए तब भी उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जिसका लक्ष्य प्रेयस है जो क्षणिक इंद्रियों को बहकाने वाले सुख हैं जीव को विनाश की तरफ ले जाने वाले हैं उन सुखों में विघ्न पड़ेगा तो रोएगा चीखेगा और अपने को अभागा मानेगा और वो सुख मिलेंगे तो अपने को भागशाली मानेगा तो ये तुझ चीजें मिली और अपने को भागशाली मिले वे ही लोग अभाग्य होके मर जाते बुरी तरह जय जय कोप करे करता तब देवे धन और धाम धन वैभव पद प्रतिष्ठा ऐहिक पदार्थ लोग समझते हैं हमारे कोई भाग्य खुले हैं कि इतना सारा मिल गया लेकिन वो जो श्रेयस के तरफ जाता है वो बोलता है कोई भगवान अपने से दूर करना चाहता है उसीलिए चीजें दे दी जिसे वो इश्क देता है उसे और कुछ नहीं देता जिसे उसके काबिल नहीं समझता उसे और सब कुछ देता है जिस को वो अपना समझता है उसी को आजमाता है खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटवाता है जिस को वो अपना समझता है उसी को आजमाता है खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटवाता है तो जिसके जीवन में प्रयास नहीं है आहिक सुख सुविधाएं या इंद्रिक भड़काने वाले भोग नहीं है और अपने को दुखी मानते हैं या अभागा मानते हैं उनको ये पता नहीं है कि भाग्यशाली कौन है और अभागा कौन है सोया हुआ कौन है और जगा हुआ कौन है तुलसीदास जी ने कहा जाने जीवत्ता बजागा हरिपद रुचि विषय विलास विरागा परमात्मा के चरणों में रुचि हो जाए परमात्मा शांति में रुचि हो जाए परमात्मा ध्यान में रुचि हो जाए और विषय विलास से वैराग्य हो जाए तो समझ लो कि जीव जगा अगर श्रेयस को छोड़कर प्रेस के तरफ लगा तो उनके लिए तो कहते हैं उमा तिन के बड़े अभाग उनके बड़े दुर्भाग्य हैं जे नर हरितजी विषय बजे जो आत्मसुख छोड़कर श्रेयस का रास्ता छोड़कर प्रेयस को पकड़ लेते हैं आंतरिक सुख छोड़कर बाहर के क्षणिक सुख के पीछे भागते हैं उनके बड़े दुर्भाग्य उमा तिन के बड़े अभाग जय नर हरितजी विषय बजे जो घाढ़ा दही होता ना उस उसकी इज्जत होती है उसका आदर होता है ऐसे ही जिसका मन बुद्धि जो विषय आया जो इंद्रिय आई जो बात आया जिसने जैसा बहका दिया बहक गए वो आदमी अनवैलिड होते हैं लेकिन जो धीर हैं वो टिके रहते उनका आदर होता है धीर पुरुष का तो अपने आप में टिके रहना अपनी निष्ठा में टिके रहना श्रेयस प्रेस आएगा सही लुभावने के लिए प्रेस भी आएगा और श्रेयस भी आएगा लेकिन हमें अपनी धीर बुद्धि का उपयोग करना चाहिए बहाव में न भाग जाए पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी ने मृत्यु को तैयार किया मृत्यु रूप में आपी को मैं वर्ण करूंगी तो है कौन बोले मैं मृत्यु हूं नारद ने कहा दूर रह दूर इधर तेरा काम नहीं यहां ताम ता रस है दूर रह मृत्यु ने कहा नहीं मैं तो आप ही को वर्ण करूंगी मैं तो आप के पीछे पीछे चलूंगी आप ही के साथ रहूंगी नारद ने कहा नहीं हमारे साथ तो वो श्रेयस है हमारे साथ ईश्वर रस है और कोई खोज ले जाए, और को खोजने गई जिस किसी के पास जाए और पूछे तो कौन है बोले हूं मृत्यु रहूंगी तुम्हारे साथ महाराज कौन उसको रखे निराश होती होती सारा भूमंडल घूमी कहानी कहती है कि अखत ब्रह्मा जी के पास आए, बोले मेरे का मेरा हाथ कोई पकड़ता ही नहीं मेरे को कोई वर्णन वर्णन करता ही नहीं क्योंकि उस समय धीर पुरुष ज्यादा थे सृष्टि के आदि में धीर थे अभी अगर आते तो उसको देर नहीं लगती शादी करने में <laughs> लेकिन सृष्टि के आदि की कथा है वो आकर रोई ब्रह्मा जी चिंतित हुए कि इसको पैदा किया है अब जिसका दुख तो मिटाना चाहिए बेचारे का और रोई और ब्रह्मा जी ने उसके आंसू बटोर ली और कहा कि पुत्री अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है अब तू सूक्ष्म रूप से सशरीर न होते हुए भी निरशरीर सब में प्रवेश जाएगी अब तेरे जीने के लिए आंसू काफी हैं तेरे जो आंसू बहाएगा तेरे लिए विषय सुख के लिए जो चिंतन करेगा उसको भी मौत घेर लेगी तू चिंता मत कर जय जय इसीलिए तो कोई स्त्री आंसू बहाती ना तो बोलते कि बस बस हमारे मौत के लिए तेरे आंसू ही काफी है स्त्री आंसू बहाती ना आंसू बहा भी आदमी को फंसा दे या चिंता में डाल दे तो जहां स्त्री के आंसू है उस वो आदमी की समझो उम्र कम हो गई मौत उसको नज़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरे आंसू जो है नो लोक में फैल जाएंगे कोई रोग का रूप लेंगे कभी चिंता का रूप लेंगे कभी ग्लानी का रूप लेंगे कभी दोष का रूप लेंगे दूसरे में दोष दिखते हैं दिखता है तो अपने चित्त में घृणा आती है और अपने में दोष दिखते हैं तो ग्लानी आती जय जय अपने में दोष दिखे तो ग्लानी आएगी और दूसरे में दोष दिखे तो घृणा आएगी अगर अपने में ईश्वर दिख गया तो न ग्लानी टिक सकती है न घृणा टिक सकती है जय जय और अपने में ईश्वर देखना यह श्रेय मार्ग है और गुण दोष में चिपके रहना वो प्रेस मार्ग है दोषों की अपेक्षा गुण ठीक है लेकिन गुण गुण गुणवान में रहते हैं और गुणवान परिच्छिन्न बनेगा और जब तक परिच्छिनता मौजूद है तब तक चढ़ाव उतार भी मौजूद है योग वैशिष्ट में कथा आती है कि मुनि मुनिदासुर ईश्वर का चिंतन करने के लिए एकांत जगह खोज रहे थे पहले तो उनके पिता बड़े अच्छे योगी थे और वो भी उनके साथ थोड़ा बहुत साधन भजन करते थे लेकिन पिता बड़े ऊंचे योगी हो गए और एकांत में ब्रह्मचिंतन करते करते स शरीर आकाश मार्ग में लीन हो गए दासुर ने देखा पिता चला गया तो खूब पिता के वियोग में रोए इतना रुदन किया इतने आंसु आए कि वन के जीव जंतु भी कारुण्यम भाव में रो लग गए तब वन देवी ने उनको उपदेश दिया कि हे बुद्धिमान दासुर तू ऋषि का पुत्र है और तेरे पिता तो श्रेयस में थे प्रेयस में तो थे नहीं अब परम पद को पाए हैं परमात्मा चिंतन करते ब्रह्मानंद की मस्ती मस्ती में अपना देह को पांच महाभूतों में लिन कर दिए जो चीज पैदा हुई है वो नाश होती है जो आता है वो जाता है और जो दिखता है वो बदलता है और दिखता है वो माया होती है तो तेरे पिता का माया भी शरीर लीन हो गया लेकिन तेरा पिता का जो तत्व था वो तो नहीं लीन हुआ दिखने वाली कोई भी चीज सदा नहीं रहती दिखने वाली चीज सदा नहीं रहती है अब तो उनको सदा रखना चाहता था क्या उनके तत्व को तूने समझा नहीं अब उनको शरीर मानकर उनके लिए रोएगा तो तेरे रोने से तो फिर शरीर आएगा नहीं तू अपने विवेक का उपयोग कर तू धीर हो तू धीर का पुत्र धीर हो आए धीर का पुत्र और मुंडों की नाही रो रहा है हे पुत्र तेरा कल्याण हो तू अपने विवेक का उपयोग कर वन देवी ने इस प्रकार दासु को उपदेश दिया कि जो आया है उसको जाना है और जो दिखता है वो परिवर्तनशील है जिसकी सत्ता से दिखता है वो परमात्मा एक रस है आत्मा अमर है और देह बदलने वाले है तो जो लीन होने वाले हैं बदलने वाले देह है उनका कब तक तू चिंतन करेगा कब तक रुदन करेगा और उनका कब तक तू विरह महसूस करेगा ये आंसू बहामत तू अपनी बुद्धि का सदउपयोग कर बुद्धि वो है कि दुख के समय हमें धैर्य दे और सुख के समय सत्य की खोज करने में लगा दे जय जय दुख के समय धैर्य और सुख के समय सत्य की खोज यह बुद्धि का उपयोग है और दुख में धैर्य छोड़ दे और सुख में श्रेयस छोड़ दे प्रेस को पकड़े तो यह बुद्धि का दिवाला है वन ने कहा है पुत्र तेरे पिता के लिए तू मत रो तू तेरे लिए रो कैसा पिता होते हुए भी तू ज्ञात ज्ञ नहीं हुआ ऐसा गुरु गुरु रूप पिता मिला और तूने अपने आत्मा को नहीं जाना श्रेयस की यात्रा नहीं की तेरी यात्रा अधूरी रह गई उसीलिए तू रो रहा है बेटा तेरी समझ अधूरी है आत्मज्ञान जैसा दुनिया में और कोई बड़ा मित्र नहीं मैं ऐसे ऐसे महापुरुषों से मिला जुला हूँ ऐसे ऐसे संतों को जानता हूं, मेरे मित्र संत हैं आठ आठ दिन की समाधि कर लेते हैं वर्षों तक की उनकी तपस्या है अंत में देखता हूं कि वे भी आत्मज्ञान को ही प्यार करते हैं जय जय बड़े बड़े राजे महाराजे दुनिया में मशहूर लोग भी उनको मानते हैं लेकिन उन महापुरुषों को मैंने देखा वे आत्मज्ञान को मानते जय जय तो वन देवी ने दासुर को आत्मज्ञान का उपदेश दिया आत्मज्ञान के तरफ अभिरुचि विवेक जगा दिया दासुर को वन देवी के उपदेश से जरा सांत्वना मिली शांति मिली जिनके वचनों से रुदन थम जाए जिनके वचनों से उद्वेग शांत हो जाए जिनके वचनों से विवेक जगने लगे जिनके वचनों से वैराग्य जगने लगे जिनके वचनों से मोक्ष की इच्छा प्रकट होने लगे समझ लो ये साधु के वचन है जय जय और जिन वचनों से भोग की इच्छा जगने लगे जिन वचनों से अहंकार सजने लगे जो आचरण से जिन इच्छाओं से संसार सत्य लगने लगे समझो हम प्रेयस के रास्ते पर हैं प्रयास का रास्ता क्षण भर के लिए सुख दिखाएगा लेकिन परिणाम में दुख देगा श्री राम और श्रेयस का रास्ता शुरुआत में संयम सादगी परिश्रम दिखाएगा लेकिन परिणाम में अमृत तत्व की प्राप्ति करा देगा ईश्वर के साथ एक करा देगा तो भोग में थोड़ी देर के लिए सुख है संसार में क्षण भर का सुख है बिजली की चमक सा है बाद में भोगता को दुखी ही दुख है और ईश्वर के रास्ते में पहले थोड़ा संयम रखना पड़ता बाद में तो सुख ही सुख आनंद ही आनंद गीता में भी बताया कि पहले जो अमृत जैसा लगे बाद में विष से भी बदतर, ये तामसी राशि सुख है और पहले जो जरा कठिन लगता है विष जैसा लगे बाद में अमृत से भी बढ़िया वो सात्विक सुख है आत्म सुख है श्रेयस का सुख है तो होता है प्रेयस दूसरा होता है श्रेयस इंद्रियों को क्षणिक सुख देके अपनी शक्ति नाश कर दे वो है प्रेयस प्रेयस कहता है कि पकड़ लो पदार्थों को छीन लो अधिकार जमा लो बढ़ा लो श्रेयस कहता है कि दे दो तुच्छ है नश्वर है अपना आत्मा तो शाश्वत है तो प्रेयस और श्रेयस दोनों हमारे जीवन में आता रहता है कभी त्याग का भाव आता है कभी पकड़ने का भाव आता है कभी इंद्रियों के भोग का आकर्षण होता है तो कभी आत्म सुख लेने का भाव आता है अब अगर हम धीर हैं तो आंख हमको रूप देखने के लिए ले जाएगी कान हमको शब्द सुनने के तरफ भाग घसी हैं नाक हमको सूंघने के तरफ ले जाएगा जीवा हमको हलवाई की दुकान पर ले जाएगी और शरीर बोलेगा सोफा पे रहो या स्पर्श का सुख लो तो ये बहाव है जैसे पतला दही ढीला दही बह जाता है ऐसे ही ढीला जिसकी बुद्धि और मन है वो इन तुच्छ चीजों में बह जाता है लेकिन जाड़ा गाढ़ा दही प्रिय होता है ऐसे जिनकी स्थिर मती है वो प्रेयस से अपने मन को बचा लेते हैं और श्रेयस की तरफ लगा देते भगवान शिव जी बोलते हैं उमां तिन के बड़े अभाग जे नर हरि हरितजी विषय भजे जो ईश्वर को छोड़कर प्रयास के तरफ चलते न वशिष्ठ जी कहते हैं उन अभागों को कई जन्म दुख भोगने पड़ेंगे कोलू के बैल होकर भी उनके दुखों का अंत नहीं आता कीट बनकर चक्की में पिसने के बाद भी उनके दुखों का अंत नहीं आता व्यर्थ का शब्द करते रहते हैं जीव जंतु बनकर दुख सहते हैं फिर मरते हैं, फिर जन्मते संसार में घटी यंत्र की नाई भटकते रहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मनुष्य जन्म की बुद्धि का उपयोग अगर श्रेयस में नहीं किया तो भोजन खाना बच्चों को जन्म देना दुख आए तो रोना सुख आए तो बांछे खोल देना के तो तुच्छ प्राणी करते हैं मनुष्य अपनी बुद्धि का सतुपयोग करे जो धीर हैं वो प्रेयस से बच के अपनी बुद्धि को श्रेयस की तरफ लगाते न रुपए कल्याण करते हैं न कुटुंबी कल्याण करते हैं न हजारों जन्मों के माता पिता उतना कल्याण कर सकते हैं न लाखों जन्मों के मित्र उतना कल्याण कर सकते हैं जितनी अपनी विवेकवती बुद्धि अपना कल्याण करती है विवेकवती बुद्धि में लगता है कि सार क्या है असार क्या है जब तक बुद्धि में विवेक प्रखर नहीं हुआ तब तक ब्रह्मवेता गुरु भी मिल जाएंगे ना, तभी भी लोग लाभ नहीं ले पाएंगे और बुद्धि में विवेक प्रखर हो गया है तो तो हजारों प्रयास के साधन होते हुए भी भगवान बुद्ध की नाई कबीर और नानक और एकनाथ और ज्ञानेश्वर की नाई उन प्रेयस पदार्थों को तुच्छ समझ के श्रेयस में स्थिति हो जाएगी तो अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए अपना हितेशी आप बनना चाहिए दुनिया भर के लोग सब हितेशी हो जाएं, लेकिन हम प्रेयस को मूल्य देंगे तो वो हितेशी हमारा परम हित नहीं कर सकेंगे दुनिया भर के सब लोग शत्रु हो जाएं, लेकिन हम श्रेयस को मूल्य देंगे तो शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे जय जय श्रेयस क्या है प्रेयस क्या है पल भर में क्षणिक सुख दे के अपने तन को मन को दुर्बल बना दे वो प्रेयस है और संयम करके परमात्मा की खोज करके परमात्मा में विश्रांति दिला दे उसका नाम श्रेयस है तो जो श्रेयस के मार्ग में चलते हैं वे त्याग तपस्या जप संयम उनको कष्टदायी नहीं मानते क्योंकि उनका लक्ष्य परमात्मा है और जो प्रयास के रास्ते चलते हैं उनके पास इंद्रिय भोग नहीं होते तो अपने को कष्टवान मानते हैं। तो प्रयास का मार्ग लगता सुखद है लेकिन उसके दुख का कोई अंत नहीं परिणाम में और श्रेयस का मार्ग लगता जरा दुखद है लेकिन उसके सुख का भी कोई अंत नहीं श्रेय के मार्ग में चलेंगे थोड़ा संयम आदि करना है थोड़ा दृढ़ रहना है बाद में जो आत्मधन मिलता है ना उसके सुख का अंत नहीं तो प्रेयस वाले के दुख का अंत नहीं और श्रेयस वाले के सुख का अंत नहीं फिर भी लोग ऐसा सुखद मार्ग छोड़कर दुखद मार्ग में क्यों जा रहे हैं कि बुद्धि विवेकवती नहीं धीर देरत, धीरता नहीं तो जो मूड है प्रेयमंद योग क्षेमाद प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा और प्राप्त वस्तुओं को बढ़ाकर संभालकर जीने की इच्छा जो है वो प्रेष व्यक्ति के जीवन में होती है। लेकिन जो श्रेयस के मार्ग में चलता है वो तो देखता है कि सदा जो प्राप्त है उसको जानना ही प्राप्त की प्राप्ति है जो अभी नहीं है वो मिल भी जाएगी तो रहेगी कब तक मुझसे संतों ने पूछा कि कोई सार बात बताओ बहुत आग्रह किया सत्संग करने का मैंने क्या कि बाबा कितना भी संभालो और न रहे उसका नाम संसार है उसका नाम प्रेयस है और कितना भी छोड़ दो तब भी न जाए उसका नाम श्रेयस है और आत्मा है जय जय जो रखने पर रहे नहीं वो है संसार और जिसको छोड़ने पर भी छूटे नहीं वो है ईश्वर जिसको संभाल संभाल के कई जन्म बर्बाद हो गए कई जीवन और कई दिन कई वर्ष बर्बाद हो गए फिर भी सदा नहीं संभलेगा उसका नाम जगत है और जिसको न संभालते संभालो तभी भी संभला हुआ है जिसको हटाना चाहो तो हट नहीं सकता छोड़ना चाहो तो छूट नहीं सकता वो जगदीश्वर है जगत को संभालना चाहो तो संभलेगा नहीं और जगदीश्वर को न संभालो तभी भी संभाला हुआ है तो प्रेस के वस्तुओं को कितना भी संभालो तभी भी सदा संभलेगी नहीं या तो धन छोड़कर सेठ चला जाएगा या तो सेठ को धन छोड़कर चला जाएगा या तो पति को पत्नी छोड़ चले जाएगी या तो पत्नी को पति छोड़ चले जाए एक लड़की ने मीरा का जीवन चरित्र पढ़ा छोटी लड़की थी दस साल की नौ साल की मीरा का जीवन चरित्र पढ़ते पढ़ते उसके दस नौ साल की उम्र में उसके संकल्प होने लगे कि काश मैं भी मीरा हो जाओ वो राजकुमारी थी माइनर थी छोटी उम्र की थी विचार तो श्रेष्ठ के थे लेकिन अभी शरीर और बुद्धि थोड़ी कमजोर पड़ती थी चौदह पंद्रह साल की हुई और बिंद्रा चली गई पुराना जमाने के बाद उसका पिता दारू पीता था राजा था मांस खाता था घर में भक्ति हो नहीं सकती थी वृंदावन चले गए और वृंदावन एक पवित्र जगह पर रही प्रभात काल को उठ के ध्यान करते एक तो युवावस्था दूसरा ब्रह्मचर्य और तीसरा ध्यान भजन तो बड़ी तेजस्वी हुई पंद्रह साल की उम्र में शरीर अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व राजा को चिंता सताने लगी कि लड़की हमारी राजकुमारी वृंदावन में जाके रही मेरी इज्जत का सवाल है उसको समझाने के लिए राजा पहुंच गया बोले तूने तो हमारे कुल का नाम बर्बाद कर दिया एक लड़, अकेली लड़की अपना राज्यपाठ का इतना सुख वैभव छोड़कर यहां वृंद्रावन में आई है झोंपड़ी बांध के रहती है अकेली किसी से बात नहीं करती किसके तरफ आंख उठा के देखती नहीं मन ही मन ठाकुर जी की पूजा करती है मन ही मन भोग लगाती है मनी मन गुनगान करती है हे तेरे जैसी पागल छोरी हमारे कुल को कलंक लगा दिया अब वो प्रेयस के तरफ था और ये श्रेयस की तरफ थी ये पश्चिम के तरफ था और वो पूर्व के तरफ थी जो कुछ बोलना चाहता था सब बोल दिया लड़की बड़े शांत स्वभाव गंभीर स्वभाव से सुन रही क्योंकि वो धीर हो गई थी बाप अधीर है क्योंकि प्रेस के तरफ आदमी जितना जाता उतना अधीर हो जाता है और श्रेयस के तरफ जितना आदमी आता है उतना धीरज होती है उसमें धीर वह है कि अपनी गाली देने वाले व्यक्ति की गाली सहले उसके स्वभाव बदल दे अपना अहित सोचने और करने वाले व्यक्ति को कैसा प्लानों को वो पचा ले वो धीर पुरुष है श्री राम महाराज वो बच्ची को राजा ने बाप होने के नाते मोह के कारण आप में ताकत है तो आप भी जैसे पहलाज के पिता ने पहलाज को सताया ऐसे आप भी मेरे को सताओ फिर देख लो भगवान प्रकट होते कि नहीं होते उसकी अपनी निष्ठा थी तो धीर पुरुष की अपनी निष्ठा होती राजा के चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा और लड़की को आध्यात्मिक रास्ते जो विघ्न डाल रहा था उसने डालना बंद कर दिया तो संसार में हम इस चलते हैं तो प्रेयस के रास्ते चलने वाले लोग श्रेयस के रास्ते वाले को रोकेंगे टोकेंगे सही लेकिन श्रेयस वाला अगर दृढ़ है तो प्रेस वाले फिर अनुकूल हो जाएंगे आपकी दृढ़ता धीरता जो है ना रास्ता ठीक कर लेती है धीरता या दृढ़ता नहीं है तो रास्ता डगुमगू हो जाएगा इसलिए कठवली उपनिषद कहती है श्रेय और प्रेय परस्पर मिले हुए से होकर मनुष्य के पास आते हैं उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली भांति विचार कर लगता ऐसा है कि एक आदमी धन वैभव सुख संपत्ति में है तो अपने को भागशाली मानता लेकिन दूसरे उनको बोलते ये भागशाली तो ऐही की वस्तुएं मिलने पर अगर अपने को कोई भागशाली मानता तो गलती में है लेकिन जो दु... उनको हम भी भागशाली मानते तो हम डबल गलती में जो इंद्रियों के विषय या इंद्रियों के सुख या इंद्रियों के भोग जो हैं वो मिलने अगर भाग्य है तो फिर तो कीट पतंग को बकरा को बहुत भोग मिलते हैं जंतुओं को नि संकोच उनकी योनि के अनुसार भोग मिलते हैं वो भागशाली हुए शिवजी तो कहते हैं उमा तिनके बड़े अभाग हरि तजी विषय बजे जो आत्मसुख छोड़कर विषयों का सुख लेना चाहते हैं उनके बड़े अभाग है ऐसा कोई विषयों का सुख नहीं कि भोक्ता को दीन दीनहीन बना दे इसलिए श्रेयस और प्रेयस दोनों आते हैं उनमें से हम नीरशिर की नाई विवेक करके श्रेय को पकड़े और प्रे कहां के हैं कैसे हैं कोई दूसरे राज्य के जासूस तो नहीं है इनका जन्म स्थान कहां है इनके मां बाप का नाम क्या है ऐसा जरा जांच करो जांच करके गुप्तचरों ने बताया कि जन्म स्थान तो इनका यही है और ये आपके सगे भाई लगते वो, मेरे भाई लगते और ऐसे भिखारी होके रहे लोगों को पता चलेगा तो मेरी इज्जत का पंचर हो जाएगा एहने शू था वहां दो नहीं पर मारा अहम ने प्रयास हमेशा भयभीत रहता है हमेशा चिंतित रहता है सुबह सुबह सूर्योदय हुआ है राजा भाई आया है और फकीर भाई को बोलता है कि देख अपने कुल का नाम बदनाम कर दिया तूने कहा तो मैं राज्य कर रहा हूँ मेरी हुकूमत में सब जी रहे हैं जिसको जैसा आज्ञा करता हूं लोकपाल है और कहा तू एक फटा टाट सी रहा है पटी गोदड़ी सी रहा है सुबह सुबह रोटी खाने के लिए भिक्षा करता है अब तो सुधर भाई सुधर सुधर सुधर, श्री राम लेकिन प्रयास के रास्ते जाने वाले को यह विवेक ही नहीं रहता है कि वस्तुएं अधिक होने से अगर हम बड़े हो गए तो हम बड़े नहीं हैं वस्तुएं बड़ी हो गई धन होने से हम बड़े हो गए सत्ता आने से हम बड़े हो गए गहने आने से कपड़े बढ़िया पहनने से हम बड़े हो गए तो हमारा बड़पन तो नहीं हुआ ही तो कपड़ों का बड़पन हुआ कपड़े जब नहीं रहेंगे तो बड़पन गायब बढ़िया कपड़े नहीं है तो फिर बढ़ियापन गया धन नहीं है तो फिर हमारा बढ़ियापन गया सत्ता नहीं है तो हमारा बढ़ियापन गया तो फिर हमारा तो था ही नहीं ये तो सत्ता का बढ़ियापन था धन का बढ़ियापन था लेकिन प्रेस के रास्ते जाने वाले व्यक्तियों की मती मूड हो जाती है और मूड मती ने कहा अपने छोटे भाई को कि तू तो बर्बाद हो गया हमारी आज्ञा सब मानते तेरे को तो कोई पूछता भी नहीं और छोटे भाई ने फकीरी मौज में आकर हाथ में जो सू थी वो दरिया में फेंक दी सागर में बोला तुम्हारी सब आज्ञा मानते हैं तो जरा सुई को तो निकलवा दो वो बड़ा भाई मथा खुजरा नहीं लगा कह रहे यार सुई कैसे निकलेंगी वरी सुई कैसे निकलेगी बोले जब तुम्हारी सब लोग आज्ञा मानते तो एक जरा सी सुई नहीं निकलवा सकते तो क्या आग्ञा मानते छोटा भाई आ गया अपने श्रेयस की निष्ठा में सुई को कहा कि चल आ देखते ही देखते वो मछली के मुंह में धागा सुई लटकाती हुई आई छोटे भाई ने सुई ले ली बड़े को दिखा के देख आ गया तो हमारी मानते तुम्हारी क्या मानते फिर भी अगर तू मुझे बर्बाद मानता है तो मैं बर्बाद हूँ तो ठीक हूँ और तू आबाद है तो तू आबाद रहे तेरी आजादी